suro ki sab कार आप एफएम और, तो और अपने फैमिली के बारे uh, में बताइए सर मेरी फैमिली में फाइव में छोटी भाई बहन और मेरे मम्मी पापा और मेरे पापा फार्मर हैं तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मुझे ऐसा लगता है की सिंगिंग एक सिंगिंग में ऐसी ताकत होती है जो किसी और चीज में नहीं है सिंगिंग से मेरा रिलेशन बचपन से था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर बच्चों को सिंगिंग सिखाते थे मैं सिंगिंग से हूँ न मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और बहुत अच्छी बात है कि आपका सिंगिंग बैक भी है और आपको बचपन से इन सारी चीजों में शौक भी है तो मैं चाहूंगा की एक ओपन राउंड में आपको अपना पसंदीदा गाना गाना है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना सुनाइए स्वागत है हो रोशन है ये जमीन आसमान सब इश्क के दम से ढलते हैं दिन और रात इश्क के ही दम से हो खुशियों के बेशुमार बेहिस से सिक्के खनके दिल की अब हर मुराद इश्क के दम से तुम हमरा खुदा अगना होना जुदा करते कर मौला मोला रे शुक्र तेरा मोला रे रूबरू का है मेरा ओ मौला मोला रे शुक्र तेरा मोला रे रूबरू Hit them, sir. Okay, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है नमीरा मोमिन थैंक यू सो मच आपकी आवाज सभी को अच्छा लगे और अच्छा लगे तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा नमीरा लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, नमीरा ऑल दस्ट थैंक यू थैंक यू सर नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे बीच में बच्चे आ रहे हैं ओपन राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं अभी केतन हमारे बीच में है केतन आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए आई एम फ्रॉम इलेवेंड साइंस डिविजन सी आई एम रिप्रेजेंटिंग जूनियर कॉलेज ओके केतन आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइये ओपन राउंड में आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो अपना बेस्ट सुनाइए सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी के भी चलती साधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर हाय कितनी हसी मुलाकात है उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं आऊ ना होश मै मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है ये नहीं था पता कि तुझे मान लूं गा खुदा के तेरी गलियों में इस कदर आओ आऊना होश में मैं कभी सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी के तेरी गलियों में इस कदर आऊना होश में मैं कभी चुपके से आके तूने दिल में समा के तू छेड़ दिया केसाई ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है अतबार भी तुझी से होता है ना होश मै मैं कभी बाहू में है तेरी जिंदगी है थैंक यू सर ओके okay, केतान बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो केतान लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर ओके okay, केतान बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो सुर रेडियो 90.4 ओपन डाउन चल रहा है और अभी हमारे बीच में साइल है साइल आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपने अपने बारे में बताइए परिवार के बारे में बताइए मेरा नाम है। गीता स्कूल डिवीजन और मैं uh, गाना गाना चाहता हूँ uh, हमारे अधिक okay, स्वागत है अधूरी फिर भी कम ना हुई एक अधूरी कहानी रही आसमा को ज़मीन ये जरूरी नहीं जा मिले जा मिले इसक सच्चा वही जिनको मिलती नहीं मंजिले मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत से था जहा वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख छोड़ गया तू कहा हमारे अधूरी अधूरी कहानी okay. हमारी कहानी हमारी uh, साहिल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए साहिल लिख कर भेज दीजिए साहिल की आवाज अच्छी लगी हो तो चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके साहिल ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर a mm -hmm. नमस्कार आप रेडियो ओपन का ऑडिशन बच्चे दे रहे हैं और अभी हमारे साईदासना uh, okay, uh, okay, जो पसंदीदा गाना है उसको सुनाइए स्वागत है आपका हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ तो पर अब भी तुझे मैं पनी जान मानता हूँ एक आखिर मौका दे मुझे आज भी मैं तुझे अपनी शान मानता हूं शान मानता सिर्फ सास ही तो बाकी है जब तेरी याद आती है याद में तेरी साथिय भी छोड़ जाती है गलती तो सबसे होती है गलती मुझसे भी हो गई अब माफ भी कर दे मुझे क्यों दूर इतना हो गई एक गलती के लिए क्यों साथ छोड़ गई क्यों तू यू मोड़ गई क्यों तू बेनिशान निशान निशान छोड़ गई हा क्यों हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ पर अब भी तुझे मैं अपनी शान मानता हूँ शान मानता सो जो कुछ पी कर तुझे बुला दूंगा पर पीकर भी याद आए क्यों इतनी सी बात पर छोड़ गई जाना ही था तो आई क्यों जीना मेरा आसान कर तू मिल ये आसान कर याद तेरी सताती है अब आज बात मान कर सुन ले मेरी आरज़ू तू ही मेरी जान है तू ही मेरा जान है तू ही है सब कुछ मेरा अधूरा तेरे बिन दिल ये मेरा तू तो क्यों समझती नहीं ये दिल है सिर्फ तेरा थैंक यू सर ओके okay, साईदास बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो साई मोरवे कर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके साईदास बेस्ट थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे, FM पर तरंग और अपने बारे में बताइए जी मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है बहुत लाइक बचपन से मैं सिंगिंग सुनती आ रही हूँ एंड मैं रही, मतलब जैसे सुनती जो लगता है तो गाती हूँ अपना परिवार में कौन कौन है आपके Uh, जी मेरे परिवार में माय मॉम डैड एंड माई स्मॉल ब्रदर ओके संजना स्वागत है आपका ओपन ऑडिशन में और आपका पसंदीदा गाने को खुल के गाइए स्वागत है आपका मैं तेनु समझा की तेरे बिना लगे दाजी मैं तेनु समझा वकी न तेरे बिना लगे दाजी तू तो कि जाने प्यार मेरा मैं घर तार तेरा तू तो दिल तू न मेरी मैं तेनु समझा आवा के, ना तेरे बिना लगे दाजी के छ कि तू मेरा परछावा तेरे मुखड़े बच्चे ही मैं मैता अपनी पावा तेरा मेरा कि मैं करा तू तो कर मेरा मैं करूं तेरा तो दिल मै तो कर stay yeah. संजना बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज पसंद आए तो लिख के भेज दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर संजना रोकड़े तो संजना ऑल दी बेस्ट थैंक यू सो मच पास जमाना ढूंढेगा दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा तीर निगाहें है ना निशाना ढूंढेगा दिल का सोना सा ना ढूंढेगा तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा रहेगा जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे मंजिल हो की बाहों में प्यार बाड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा is roki sab milkar gaaye haat rang o darriyo mat banandi ponfore pe nanchi ponfore pe gaenge sab राउंड का ऑडिशन आप सुन रहे हैं गीता माता कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे बीच में अंसारी अब्दुल्ला है अंसारी अपने बारे में बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए जी मेरे परिवार में नाइन में हम पांच भाई हैं दो बहने है। तो यहाँ सब बिजनेस ही करते हैं अच्छा तो मेरे पापा भी चाहते है मुझे कुछ अलग बन है बिजनेस ऐसी बाहर निकल है सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन ऑडिशन में आप हो तो अपना जो पसंदीदा गाना है उसे सुनाइए स्वागत है आपका इतनी मोहब्बत करो ना नूब न जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊं कहीं देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं बोल दो नजरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो नजरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं मुझे नींद आती नहीं है अकेले में आया करो नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मेरा तुम सहारा मनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं बोल दो न जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं मैं किसी से कहूंगा नहीं हमारी कमी तुम को महसूस होगी बिगाड़ेंगे देंगी जब बारिश मैं भर कर के लाया हुआ तुमने अपनी अधूरी सीख जब बारिशें रू से चाहने वाले आशिक बात जिसमो की करते नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं मैं किसी से कहूंगा नहीं थैंक यू सर ओके okay, हंसारी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो पसंद आए तो हंसारी लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड ओके हंसारी ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सुनकर गाय देता सूरत नमस्कार आप सुन रहे हैं पर तरंग डिजिटल सिंगिंग का ओपन राउंड एक से एक से बढ़कर आवाज आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में पारुल श्रीवास्तव है पारुल आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और अपने बारे में बताइए आई एम लिविंग इन पुणे ओके okay, पारुल और क्या बनना चाहते हैं क्या करियर के बारे में सोचा है बेसिकली आई आई एम एम ट्राइंग फॉर ऑफ ऑफ मेडिकल्स बिकॉज़ हैव अ बारे में और ओपन राउंड का ऑडिशन है तो मैं चाहूंगा की आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइये मुकुड़ाई गॉन तुझे गाना गा रहे हूँ yeah. आता है सीने में जब जब सांसें गलियों मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चल गेत जैसी उड़ती हूँ कौन तुझे प्यार करेगा जैसी मैं करती हूँ ओ मेरी नजर का सफेद तुझ्ती आखिर रुकी कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी नीला है तेरी नीला तुझे खबर क्या क्या खबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें बड़ी ओके okay, पारुल बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो पारुल लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर एंड पारुल ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू तरंग सुरों की सब मिलकर गाएं हातरंग और डरडियो मत बनना 90.4 90.4 गाएंगे सब नमस्कार आप, आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं 90.4 डिजिटल कंपटीशन कंपटीशन का बहुत ही सुंदर ओपन राउंड आप और अभी हमारे बीच में एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम यश्री विलास यश बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए सर uh, मैं गीता माता के ए एस एम कॉलेज में पढ़ती हूँ मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ okay, यश्री और अपने परिवार में कौन कौन है वी आर स्मॉल फैमिली ऑफ फोर मेरा छोटा भाई है और मम्मी पापा और मैं ऐसे श्री बहुत बस स्वागत है अपना उनके इस ऑडिशन में अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए स्वागत मेरी छोटी छोटी है, जोटे जोटे जोटे खाव है। में की गीत चाहत है प्रीत है अभी मैं ना देखू खापू जिन में ना ना में, अब तक थे जोश मुझको इतना होने लगा है हो में तुम तारती हूँ तेरे सपने तुझसे हुआ मुझको प्रमार कभी ना चाहूं मैं मैं तेरे में अब क्यों थैंक यू सर ओके यश्री बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा अच्छा करता हूं सभी को आपकी आवाज़ पसंद आए तो यश्री लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके यश्री ऑल दस्ट थैंक यू थैंक यू सर तरंग सुरों की सब मिल नमस्कार आप सुन रहे हैं पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड ऑडिशन आप सुन रहे हैं और अभी स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उसमें से ना, अभी ना, ना, रागनी हमारे बीच में हैं रागनी वहाँ पर पढ़ाते हैं गीता माता कॉलेज में तो रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए ओके okay, रागिनी आप ओपन राउंड के ऑडिशन में अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए स्वागत है आप मेरी, बातों में सदा, मेरी तेरी भी कर सदा मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो मुझे तुम से अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो हा चेन भी, मेरा दर्द दर्दी मेरी आशी की अब तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो, तुम ही हो भी मेरा मदी चैन भी रागिनी थैंक यू सो so मच बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना आशा करता हूँ आपकी आवाज़ हमारे सभी दोस्तों को पसंद आए तो रागिनी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एंड रागिनी बेस्ट ऑफ लक बहुत सारे शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच थैंक यू सर नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं ओपन राउंड का ऑडिशन गीता माता कॉलेज से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अब बच्चों के बाद टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी पूनम हमारे साथ हैं पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस तरंग में। और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए मैं पूनम शिवाले गीता माता कॉलेज से हूँ मैं गीता माता कॉलेज में मैथ्स पढ़ाती हूँ मेरे स्मॉल बट स्वीट फैमिली है मेरा डेढ़ साल का बेटा है तो ये मैं जो सॉन्ग बोलूंगी वो मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए डेडिट करूंगी ओके okay, okay. पूनम स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप सुनाइए अपना परफॉर्मेंस तेरा मुझसे पहले खाना था कोई यू ही नहीं दिल लुभा कोई जाने तू या जाने न मुझसे है पहले कना था कोई यू ही नहीं दुलुबाता कोई जाने तू या जाने ना देखो कोई देखा तुझे तो यारा गया जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना थैंक यू सो मच ओके पूनम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा ओल्ड मेलोडी आपने सुनाया है आशा करता हूँ okay. आपकी आवाज सभी को पसंद आए पूनम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके पूनम ऑल दी बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू suron ki sab नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट फोर एफ पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन यहाँ पर ओपन राउंड पूरा होता है गीता माता कॉलेज का उसके बाद सेकंड राउंड में फिर से हम बच्चों को सुनेंगे और आज जो बच्चों ने परफॉर्म किया उसमें से जो भी आवाज आपको अच्छी लगी हो जिस भी बच्चे की आवाज अच्छी लगी हो उसके लिए जरूर एस एम एस नंबर पर एंड uh, सभी के लिए हमारी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से सभी बच्चों को टीचर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तरंग कार्यक्रम में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक आशिया ये बनाएंगे एक आशिया दो पंछी दो तीन के को लेके चले हैं कहाँ ये बनाएंगे एक आशिया आसम ये बनाएंगे एक आशिया ये बनाएंगे एक आशिया हम बनाएंगे एक आसिया हम बनाएंगे एक आसिया <ड़ीवारी> हम बनाएंगे एक आसिया <ड़ीवारी> हम बनाएंगे एक आसिया <ड़ीवारी>